सहना वहनो भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस् शा शाति शाति असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद भावप्रत्यय और, भाव और उपाय प्रत्यय और भावप्रत्यय के दो भेद अलग हैं फिर जिनको हमने देखा था विदेह और प्रकृति लय ये भव प्रत्यय के भेद हैं इनका तो कल देख लिया था आगे उपाय प्रत्यय का सूत्र बीसवा चल रहा था श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरे शाम और इतरे शाम का अर्थ अन्यों का वो अन्य कौन योगी क्योंकि भव प्रत्य बताया था देवों का अर्थात विद्वानों का जिन्होंने एक योगी के समान अन्य सारे उपाय करते हुए उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया अपितु अपने संस्कारों के कारण से या किसी अन्य घटना के कारण से जिनकी ऐसी अवस्था हुई कि वृत्तियां रुकने लगी तो वो अलग भेद दो हो गए उसमें विदेह और प्रकृति लय और जो पूरा आचरण करते हुए जो भी साधन है उनका अनुष्ठान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उनको यहां पर योगी शब्द से कहा गया है जिन्होंने एकाग्र अवस्था को भी प्राप्त किया है पीछे तो उनके लिए ये उपाय बताए जा रहे हैं और इन उपायों में वो संप्रज्ञात समाधि भी आ जाएगी और अन्य भी कुछ सहायक जो अंदर अपने भाव हम उत्पन्न करते हैं उनसे भी सहायता मिलती है तो सबसे पहले था उसमें श्रद्धा श्रद्धा चेतस संप्रसाद चित्त की प्रसन्नता क्यों किसी के दबाव में आकर के या किसी के कहने से हम जब कोई कार्य करते हैं तो भय के कारण से कहने से यदि हम कार्य कर रहे हैं तो उस समय कार्य तो कर लेंगे लेकिन चित्त में प्रसन्नता नहीं।, नहीं रहेगी और स्वयं हमने शास्त्र पढ़कर के ऋषियों के अनुभवों को देखकर और हमारे अंदर भी वैसा ही भाव उत्पन्न होने लगा अब कि मैं भी मेरा भी योग अवश्य सिद्ध होगा और उस सत्यता को स्वीकार करते हुए कि योग अवश्य सिद्ध होगा इस सत्यता को स्वीकार करते हुए अपने अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे श्रद्धा कहा गया और वो उस अवस्था में चित्त की प्रसन्नता का विघात नहीं होता चित्त प्रसन्न ही रहेगा क्योंकि दबाव नहीं है किसी का हम स्वयं अपनी रुचि से उस कार्य को कर रहे हैं तो चित्त में खेद नहीं आएगा तो चेतसाह संप्रसाद श्रद्धा चेतसाह संप्रसाद है ये संप्रसाद है चित्त का श्रद्धा और उसकी विशेषता बताई कि ये श्रद्धा क्या करती है फिर के साथ में क्या बताया था कल हम्मान हाँ माता के समान <laughs> योगी की रक्षा करती है शाही शाही कल्याणी जननी इव कल्याणी कल्याणी भी ऐसी नहीं माता के समान कल्याण करने वाली शाही जननी इव कल्याणी योगी नम पाती योगी की रक्षा करती है अब रक्षा करने का यहां क्या तात्पर्य अनेक ऐसे अवसर आते हैं हमारे जीवन में अनेक ऐसे आकर्षण हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं जो हमें सांसारिक विषयों की ओर ले जाएं और जिस साधना के क्षेत्र को मार्ग को हमने अपनाया है उससे हमें वो साधन विमुख करने लगे सांसारिक वस्तुएं तो उस समय ये श्रद्धा हमारी अंदर से रक्षा करती है ये हमें बचा दी है हमें पथभ्रष्ट होने से रोकेगी क्योंकि हमारे अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट भाव उत्पन्न हो गया है कि ये सत्य का मार्ग है सत्य का यही मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है एक मंत्र आता है वेद में वेदाह में महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्ता तमेव विदि मृत्यु में नान्य विद्यते यनाय तो इसमें जो मुख्य शब्द है अवधारण का कि तम एवं विदित्वा अब यह कोई ऋषि का भी वाक्य नहीं ईश्वर का वाक्य है ये और यह वाक्य साधक ने पढ़ लिया उसको पता लग गया ईश्वर क्या कह रहा है तो तम एवं विदित्वा उसी को जानकर किसको जानकर ईश्वर को क्या होता है उससे मृत्युम अत्येती मृत्यु को लांग जाता है मनुष्य दुखों से अत्यंत निवृत्ति उसकी हो जाती है तो यहां निश्चय पूर्व कहा जा रहा है एव शब्द का प्रयोग किया है मंत्र में तम एव विदित्वा अब दूसरा अर्थ क्या निकलेगा इससे कि हमने सब कुछ जान लिया लेकिन ईश्वर को नहीं जाना तो दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती अब ईश्वर का वाक्य है हमने देखा सुना तो श्रद्धा उत्पन्न हुई अब जब निश्चय हो चुका है कि बिना ईश्वर को जाने हमारा कल्याण नहीं हो सकता तो ये जो निश्चय है बस यही श्रद्धा है क्योंकि श्रद्धा का मैंने एक अर्थ किया था सत्य का धारण करना सत्य को समझ लेना ऐसे नहीं समझ लेना का अर्थ बिल्कुल निश्चयात्मक रूप में जैसे किसी खूंटे को हम हिला हिला के गाड़ देते हैं वो बहुत प्रबलता से उसमें भूमि में पहुंच जाता है फिर उसको हम उखाड़ने में ऐसी सरलता से नहीं उखड़ेगा तो उस योगी के सामने ये सांसारिक विषय जब भी आएंगे तो वो जो सत्य का धारण किया है उसने जो विश्वास अपने अंदर उत्पन्न किया है कि बिना ईश्वर को प्राप्त किए कल्याण नहीं हो सकता वही वाक्य उसकी उस समय रक्षा करेगा उसे पता है यदि मैंने रास्ता बदल लिया तो फिर यही चक्र जन्म मरण का चलता ही रहेगा तो साही जननी इ कल्याणी योगी पाती <coughs> अब श्रद्धा को धारण किए हुए है वो और श्रद्धा को धारण किया होता है उसे क्या कहते हैं श्रद्धान तस्त दधानस्य यहां भी वही शब्द है श्रद्ध और धातु भी वही है धा लेकिन यहां ये बन गया है विशेषण योगी का जो श्रद्धा को लिए हुए है ही श्रद्धानस्य और कैसा है विवेकार्थिनः विवेक को चाहने वाला क्योंकि विवेक अर्थात यथार्थ ज्ञान प्रकृति और पुरुष के पार्थक्य का ज्ञान ये अत्यंत आवश्यक है और संप्रज्ञात समाधि में कौन सी भूमि में ये अवस्था प्राप्त होती है संप्रज्ञात समाधि के कौन से भेद में हा नाम क्या है उसका अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि तो ये प्रकृति पुरुष का भेद तो वहां पता लगा लेता है वो वहां तक तो उस ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है लेकिन वहां से भी तो उसने अपनी तृष्णा को हटाया है फिर आगे हटाएगा क्योंकि पर वैराग्य बिना उसके हटाए प्राप्त नहीं होता तो यहां विवेक भी अभी उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया है तो विवेक की आकांक्षा विवेक की इच्छा उसके अंदर बनी रहेगी और विवेक की इच्छा बनी है और पीछे श्रद्धा रूपी माता उसको अपने हाथ में लिए हुए है आंचल में लिए हुए है तो ऐसा जो विवेकार्थी है उसके अंदर अब एक उत्साह उत्पन्न होता है और उत्साह किस प्रकार का उत्पन्न होता है कि अब जो साधनों का वो अनुष्ठान कर रहा है उसको उसमें कष्ट का अनुभव नहीं होता उत्साह अंदर से बहुत भरा हुआ है और दृढ़ विश्वास है कि अब तो मैं ये कार्य करके ही रहूंगा तो उसी उत्साह को सूत्र में वीर शब्द से कहा गया कि वीरियम उपजायते अब उस उत्साह के कारण से जो भी वह अनुष्ठान कर रहा है जितना जितना ज्ञान प्राप्त करता जा रहा है वो सारी उसकी स्मृति में आ रहा है अगला शब्द आ रहा है सूत्र में स्मृति श्रद्धा वीर्य, स्मृति तो समुपजात वीर्यस्य, जिसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो गया है क्योंकि उत्साह के कारण जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस कार्य में उसकी तन्मयता बढ़ जाती है जैसे कोई मंत्र कोई सूत्र हमें याद करना है और उसमें हमारी रुचि बहुत है अच्छा लग रहा है उस कार्य को करना और उत्साह अंदर से भरा हुआ है तो उस समय हम जब किसी मंत्र या सूत्र को याद करेंगे तो दो बातें होंगी यहां विशेष एक तो समय कम लगेगा क्योंकि एकाग्रता से ही करेंगे उस काल में और उसकी जो स्मृति होगी वो भी परिपक्व बनेगी वहां हम यूं ही नहीं भूल जाएंगे थोड़ी देर में और यदि बिना उत्साह के हम यू ही याद करने लगे तो समय भी अधिक लग जाएगा और यही होगा कि याद नहीं हो पा रहा है लेकिन यहां जो बात आ रही है कि स्मृति उसकी बन रही है उसमें कारण दिखाया कि उसके अंदर उत्पन्न उत्साह और श्रद्धा इनके कारण से अब जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो ज्ञान स्थाई बनता जा रहा है वो स्मृति के रूप में आ रहा है और यही स्मृति आगे अब काम करेगी इसका तो समुपजात वीरिय स्मृति ही उपतिष्ठते क्योंकि स्था धातु जो आती है ना ये स्था हम लोग बोलते हैं ना तिष्ठती तो क्या अर्थ है का? ठहरना, रुक जाना, जहां का तहा गति की रहित गति समाप्त तो हो गई है ना गति निवृत्त धातु का ये अर्थ है गति निवृत्त स्था गति निवृत्त और यहां गति से अर्थ क्या है यहां लेंगे हम इस परिप्रेक्ष्य में चंचलता चंचलता नहीं है अब वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें चंचलता नहीं रही तो उपतिष्ठते वह उसकी स्मृति बिल्कुल स्थाई बन जाती है वो हिलती नहीं है उसके समीप में उपमाने समीप में जाकर के टिक जाती है उपतिष्ठते ऋषियों के एक एक शब्द ये बहुत गंभीर अर्थ को लिए होते हैं और उन्होंने कहा किस शब्द का प्रयोग किया है तो उसके अंदर एक भाव छिपा होता है हम यहां उ, उसे किसी शब्द के स्थान में कोई और शब्द लाना चाहें तो जो अर्थ निकल रहा है वो नहीं निकलेगा फिर अब यहां उपतिष्ठा के स्थान पर कुछ और रख दें तो वो भाव नहीं निकलेगा क्योंकि यहां पर वो स्मृति की स्थायित्व को बता रहे हैं स्मृति बनी लेकिन अब वो भूलेगा नहीं उस विषय को भूलेगा नहीं वो जैसे किसी का अग्नि में हाथ जल जाए किसी बच्चे का जिसका जला नहीं है अब तक प्रथम बार जला है तो वो जलन इतनी तीव्र होती है और तीव्र जब भी कोई हम अनुभूति करेंगे किसी विषय की भी हो तो उसकी स्मृति बहुत परिपक्व बनती है वो भूलेगा नहीं उस जलन के लिए और हमारे जीवन बहुत सी ऐसी घटनाएं भी आती है जो बहुत प्रबल रूप में आती है हमारे सामने तो सारे जीवन हमें याद रहती हैं वो ऐसे ही यहां जो विवेक ज्ञान साधक को हो रहा है योगी को इसकी भी परिपक्व स्मृति उसकी बनती जा रही है तो स्मृति ही उपतिष्ठे अब क्या होगा आगे कि स्मृति उपस्थाने इस स्मृति के उपस्थित होने से अर्थात लगातार बना रहने से भूल नहीं रही है स्मृति वो भूल नहीं रहा है अब तो क्या लाभ होगा उससे कि चित्तम अनाकुलम समाधि अब यहां जो समाधि शब्द है इस सूत्र में <coughs> तो प्रसंग के अनुसार यहां समाधि का अर्थ कौन सी समाधि होनी चाहिए हम्म कौन सी लग रही है संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात अच्छा ये बताइए उपाय किसके बताए जा रहे हैं है? ये उपाय बताए जा रहे हैं असंप्रज्ञात के तो असंप्रज्ञात के उपाय में असंप्रज्ञात थोड़ी रखेंगे असंप्रज्ञात तो प्राप्त करना है इन उपायों से ठीक है ना तो ये समाधि शब्द यहां बोल रहा है संप्रज्ञात को ठीक है तो स्मृत्योपस्थाने चित्तम अनाकुल समाधी थे अनाकुल शब्द आपने व्याकुल तो सुना होगा तो व्याकुल का ठीक उल्टा कर दो तो अनाकुल जिसमें व्याकुलता नहीं है व्याकुलता क्यों नहीं है उसमें कारण खोजें हम वो व्याकुल इसलिए नहीं है कि उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है उसको दृढ़ विश्वास हो गया है कि अब तो मेरा योग सिद्ध होगा ही तो व्याकुलता नहीं रहेगी अब अर्थात शांत बिल्कुल रूप से अब कोई उसके अंदर द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा ऐसा नहीं है तो अनाकुलम बिना व्याकुलता के उसका चित्त समाधियते समाधियता का अर्थ समाधि को प्राप्त कर लेता है धातु वही है समाधि वाले अर्थात संप्रज्ञात समाधि को वो प्राप्त कर लेता है बिना किसी व्याकुलता के, अनाकुल शांत तो स्वभाव से शांत रूप में ही और संप्रज्ञात समाधि के चार भेदों में जब अंतिम भेद तक वो पहुंचता है क्रम से एक एक वस्तु का पदार्थ का स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक साक्षात्कार करता हुआ और जब अंतिम अवस्था तक पहुंचता है तो उसके पश्चात एक आगे सूत्र आएगा रितम्भरा तत्र प्रज्ञा ये रितम्भरा नाम की जो प्रज्ञा है ये संप्रज्ञात समाधि में अस्मितानुगत समाधि के बाद ही उत्पन्न होती है उससे पहले नहीं हो पाती है क्योंकि उससे पहले संभव इसलिए नहीं है कि जो अर्थ इस शब्द से निकल रहा है वो घटेगा ही नहीं उससे पहले रितम भरा का क्या अर्थ है रितम विभर्ती रित कहते हैं सत्य को जो सत्य को धारण करती है जहां असत्य लेश मात्र भी नहीं है जिस प्रज्ञा में जिस बुद्धि में असत्य है ही नहीं तो जिसने सत्य को धारण कर लिया है ऐसी प्रज्ञा यदि बन गई है तो इसका अर्थ है कि उसने सारे पदार्थों का जो भी साक्षात्कार करने योग्य हैं स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक सबका कर लिया है और वो अवस्था कब आएगी सम के अंतिम बिंदु में तो इस तरह से अब उसके अंदर जो है प्रज्ञा विवेक शब्द इसी के लिए कहा गया चीतंभरा प्रज्ञा के लिए कि समाहित चित्त जिसका चित्त समाधि को प्राप्त हो चुका है ऐसे उस योगी के योगी का प्रज्ञा विवेक उपावर्तते प्रज्ञा नाम का विवेक तो ये वही प्रज्ञा है प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञा उसी का नाम है रितंभरा सत्य को धारण करने वाली तो ऐसा उसका प्रज्ञा विवेक उपावर्तते उपस्थित हो जाता है आ जाता है उसको प्राप्त हो जाता है मिल जाता है अब उसके अंदर प्रज्ञा विवेक आ चुका है अब उसे भ्रांति नहीं है बिल्कुल भी इस संसार में इस प्रकृति में या अपने विषय में या ईश्वर के विषय में कोई भ्रांति नहीं है सब कुछ उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है यही है प्रज्ञा विवेक तो प्रज्ञा विवेक उपावर्तते उस प्रज्ञा विवेक से क्या लाभ होता है कि ये ना यथार्थम वस्तु जानाती हर वस्तु को वो यथार्थ ही जानता है और मिथ्या ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर यथार्थम वस्तु जानती और जब यथार्थ जानेगा तो उस अवस्था में उसको वह भी ज्ञान हो रहा है अब कि ये जो मुझे अपने साक्षात्कार के समय सत्व प्रसन्नता ख्याति जो मुझको हुई है वह भी मेरी स्थाई रहने वाली नहीं है वहां भी मुझे चित्त की सहायता लेनी पड़ी है और सत्व का वहां पर प्रभाव रहा है और ये सत्व ये परिवर्तनशील है ये स्थायी रहने वाले नहीं है ये चित्त स्थायी रहने वाला नहीं है ये भी पता लग गया उसको अब क्या होगा अब उससे भी उसका राग उसकी तृष्णा हट जाएगी अब कौन सा वैराग्य बनेगा फिर ये यही होता है पर वैराग्य तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वही ये तो आ चुका है सूत्र पीछे कि उस पुरुष ख्याति जो उसको हो रही है उस पुरुष ख्याति से उसके अंदर गुणों के प्रति भी वित्रृष्णा हो गई तृष्णा हट गई सत्व का सुख भी उसको अब अच्छा नहीं लग रहा है तो वही आगे आ रहा है कि तद अभ्यासात उसके अभ्यास से किसके अभ्यास से बार बार बार बार वही जो सत्व प्रसन्नता ख्याति जो उसको हुई है उसके अभ्यास से और वहां भी यही है सूत्र में तत्परम पुरुष ख्याुष ख्यास ने यही किया है कि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि यह शब्द पीछे आया हुआ है कि उस ज्ञान से जो उसका चित्त शुद्ध हुआ है वहां एक प्रविवेक जो यहां विवेक शब्द दे रहे हैं है? जो विवेक उत्पन्न हुआ है उससे बिल्कुल उसकी बुद्धि आप्यायित आप भर चुकी है कैसे बार बार बार बार अभ्यास करने से तरबतर हो गई है तो तद और तद विषयाच्य वैराग्यात ये बिल्कुल उसी की ओर संकेत है अभ्यास भी किया पुरुष ख्याति का खूब और पुरुष ख्याति का अभ्यास करके उससे वैराग्य भी हो गया तद अभ्यासात तद अवंत में आ गए असम प्रज्ञात समाधिर भवती इस प्रकार से यहां इन सब उपायों से क्रम से करते करते असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है और इसमें कोई बात पूछनी हो कोई न समझ में आई हो तो यहां तक जो है ये समाधियों के भेद दोनों प्रकार के आए और संक्षिप्त इनके उपाय भी बता दिए गए अब आगे अगले सूत्र की उत्थान का उसकी भूमिका बना रहे हैं व्यास जी कि ते नव योगि नव किसे कहते हैं नया ठीक है आप नया नया भी अर्थ होता है लेकिन यहां शब्द है नव योगी तो नया योगी नहीं नो योगी संख्या संख्यावाचक शब्द भी है ये और इसमें व्याकरण में एक उदाहरण भी आता है कि किसी बच्चे ने जो है वो एक कंबल उसको मिला और वो कंबल कैसा था नया तो किसी को बताया गया कि इस बच्चे के पास में नया कंबल है ये बच्चा नए कंबल वाला है इसको संस्कृत में बोला गया कि नव कंबल अयम माणव कह माणव कहते हैं बच्चे को छोटे बच्चे को कि नव कंबल अयम माणव कह ये बच्चा कहने वाले का भाव क्या है ये बच्चा नए कंबल वाला है अब सामने वाले ने जिसने सुना उसने क्या कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं इसके पास तो एक ही कंबल है नौ कहा है <laughs> तो अभी आप न्याय दर्शन जो पढ़ रहे हैं उसमें आगे चल करके ये विषय आएंगे और इस प्रकार से जो वक्ता ने जो दूसरे व्यक्ति ने जो बात कही है उसकी बात काटने के लिए जो वाक्य बोला है इसको अगर हम न्याय की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे ये जाति का प्रयोग किया गया है इसे कहते हैं जाति है। आप लोग न्याय में आते हैं तो जाति शब्द में बताया था ना एक बार 24 प्रकार की हैं ये जातियां उसमें से एक प्रकार ये भी है कि शब्द का जो अर्थ वक्ता बोल रहा है उस अर्थ को न लेकर के उसके दूसरे अर्थ को लेकर के सामने वाले की बात को खंडित करना इसे कहते हैं जाति का प्रयोग तो ऐसे यहां पर ये नव शब्द नौ संख्या के अर्थ में अब वो नौ कैसे हैं अभी बताएंगे ये।, कि ये नौ प्रकार के योगी हैं कैसे बनेंगे नौ प्रकार के मृदु मध्य अधिमात्र उपाय पीछे जो गिनाए हैं सूत्र में ये क्या है उपाय अब ये उपायों का अनुष्ठान कोई व्यक्ति कर रहा है बहुत मध्यम गति से थोड़ा थोड़ा थोड़ा अपना रहा है जो क्या कहेंगे उसको मृदु उसके उपाय कैसे बनेंगे ये मृदु वह मृदु उपाय वाला कहलाएगा एक ने थोड़ा और तेजी से कार्य प्रारंभ किया है तो मध्य रूप में लेंगे उसको तीन भेद भेद किए गए हैं इसके तो वह योगी कहलाएगा मध्य उपाय वाला हुँ? और एक ने और अधिक तीव्र किया है तो मृदु मध्य और तीसरा शब्द है अधिमात्र तो वो अधिमात्र उपाय वाला है तो तीन योगी हो गए हमें नौ संख्या पूरी करनी अभी तो तीन ही बने अर्थात इन तीनों के नाम कैसे कैसे लिखेंगे बोलेंगे अब मृदुपाय मध्योपाय और अधिमात्रोपाय इनको लिखते भी रहना चाहिए क्योंकि आगे गणित गणित आप भूलोगे इसमें अभी कुछ और भी इसमें संख्याएं जुड़ेंगी फिर तो मृदु उपाय मध्योपाय और अधिमात्रोपाय मृदु उपाय है जिसका वो मृदु उपाय कहलाएगा बहरी है समय मृदु उपाय यस्य और मध्य उपाय मध्योपाय बन गया और अधिमात्रोपाय ये हो गए तीन आगे शब्द आया कि तद यथा उन्हीं शब्दों को मिलाकर के जो मैंने बोले बोल दिए उन्होंने के तद यथा मृदुपाय मध्योपाय अधिमात्रोपाय अब इनके भी तीन तीन भेद अभी जो भेद बताए तीन ये भेद हैं उपायों की दृष्टि से हम्म ये उपायों की दृष्टि से भेद हैं इन उपायों के करने में शिथिलता रखना कुछ और अधिक तेजी रखना या और अधिक इन पूरे पूरे करना इसको हम यू भी कह सकते हैं कि कम उपाय करना कुछ थोड़ा और अधिक करना और फिर और अधिक करना तो ये उपायों की दृष्टि से भेद आए अब होता है कि उपाय हम कर तो रहे हैं लेकिन उपाय में गति का होना अब इससे अलग भेद बनेंगे अब कम गति होना यहां गति का होने का अर्थ है एक ए, उसकी तीव्रता उसका संवेग तो संवेग शब्द आएगा इसके लिए आगे तो मृदु संवेग मध्य संवेग और तीव्र तीव्र संवेग यहां अधिक मात्र नहीं बोलेंगे अब तीव्र संवेग संवेग के बनेंगे अब ये विशेषण तो पहला वाला भेद आपका क्या था मृदु मृदुपाय अब इसके तीन भेद करो मृदु मृदुपाय के इसकी शाखाएं तीन बन जाएंगी अब तो मृदु उपाय के साथ में अब हम जोड़ते जाएंगे संवेद के लिए और संवेद में कैसे कहेंगे मृदुपाय मृदु संवेग एक शब्द बन गया उपाय भी मृदु है और संवेद भी कम है उसमें मृदु उपाय मृदु संवेग मृदुपाय में तो दम दीर्घ उकार रहेगा मृदु संवेग में रस्वकार की मात्रा रहेगी तो मृदु उपाय मृदु संवेग दूसरा कौन सा बनेगा हाँ ठीक है अब आपकी चल पड़ी गाड़ी मृदु उपाय मध्य संवेग तो तीसरा क्या बनेगा अब तीव। हैं? तीव। हाँ उपाय तीव। और तीव्र संवेग अब ये बन गया अब ये पहले वाले के हो गए तीन भेद हम्म तो आगे यही वाक्य है इनका कि तत्र मृदुपायविध उपाय भी तीन प्रकार का बनेगा कि मृदु संवेग मध्य संवेग तीव्र संवेग और पीछे वाला मृद उपाय सबके साथ जोड़ते जाओ तो मृदुपाय मृदु संवेग मध्योपाय मध्य संवेग नहीं मृदुपाय मृदु संवेग मृद उपाय मध्य संवेग और मृदु उपाय तीव्र संवेग अब दूसरे वाले का भेद दूसरा वाला क्या था मध्योपाय अब मध्योपाय के भी तीन भेद तो मध्योपाय मृदु संवेद और मध्योपाय मध्य संवेग और मध्योपाय तीव्र संवेग अब तीसरा वाला अधिमात्रोपाय मृदु संवेग अधिमात्रोपाय मध्य संवेद अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग लिख लेना हो सकता है परीक्षा में आ जाए आपके ऐसे ही लिखने के लिए कि नौ प्रकार के योगियों का वर्णन लिखिए तो आपको यही लिखना है ये तो ये कितने हो गए नौ हो गए अच्छा अब इनके बाकी को देखें आगे कि तथा मध्योपाय अर्थात इन्होंने उसका ऐसे लिख करके पूरा चार्ट बना के नहीं दिया इन्होंने कहा अपने आप बनाइए आप विधि बता दी हमने कि तथा मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय उपाय तो नौ हो गए ना अब इन नौ में सबसे अंतिम कौन है जिसका उपाय भी बहुत तीव्र है और जिसका संवेद भी बहुत तीव्र है अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग है ना तो अगला सूत्र जो आ रहा है वो इसी तीव्र संवेग की बात कर रहा है अर्थात तो इसमें जो नवा योगी है उसको पकड़ा इन्होंने पतंजलि ने अगले सूत्र में यहां प्रश्न ये था कि ये जो हम उपाय कर रहे हैं क्या इन उपायों के करते ही तुरंत हमें ये समाधि प्राप्त हो जाएगी असंप्रज्ञात या कुछ वर्ष लगेंगे या कुछ जीवन लगेंगे क्या लगेंगे, लगेंगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसे तो किसी काल का निर्धारण हम पूरा पूरा नहीं कर सकते सबके साथ अलग अलग प्रकार से घटेगा ये काल लेकिन इनमें जो नौ भेद किए गए हैं इन नौ भेदों में ये तो हम भी समझ लाएंगे लेंगे कि अब तीसरा वाला है जो नवा वाला योगी है इसको प्रथम वाले योगी की दृष्टि से काल कम लगेगा क्या अधिक कम लगेगा तो वही सूत्र है देखो आगे तीव्र संवेगानाम नाम जो तीव्र संवेग वाला है, है? और उधर उसका पीछे का उपाय कैसा है अधिमात्र उपाय है अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग वाले के लिए यह समाधि कैसी है क्या है सूत्र में आसन्न यह है उसका विशेषण आसन्न कैसे कहते हैं देखो सन्न का अर्थ है बैठा हुआ सद्धातु तो सन्न का अर्थ है बैठा हुआ और आ आसन चारों ओर से आकर के बिल्कुल निकट आ जाना तो आसन्न का अर्थ है निकटतम कह सकते हैं उसको बस तम तो मत लगाइए कि तम स्वयं लगाएंगे आगे चल करके अभी और भेद आने वाले हैं इनके तो ये कैसा है आसन्न अर्थात तीव्र संवेगा बहुवचन जो तीव्र संवेद वाले योगी हैं अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग वाले उनके लिए यह समाधि निकट है आसन्न तीव्र संवेगा नाम और व्यास ने भाष्य में थोड़ा सा ही किया जरासी पंक्ति लिखी है क्योंकि पीछे उसका नौ योगियों का वर्णन कर चुके थे तो क्या लिखा है नोंने? कि समाधि लाभ इन्हें सूत्र को पूरा कर दिया एक तरह से सूत्र के साथ में इस वाक्य को जोड़ देंगे तो वाक्य एक बन जाएगा ये कैसे बोलेंगे कि तीव्र संवेगा समाधि आसन्न समाधि लाभ समाधि फलम चवती जो अधिमात्रो पीव्र संवेद वाले योगी हैं उनके लिए यह समाधि का लाभ और समाधि का फल ये अत्यंत ही आसन्न हो जाता है निकट ही है उनके लिए शीघ्र प्राप्त होती है उन्हें अब इसमें दो बातें कही व्यास जी ने कि समाधि लाभ समाधि फलम च तो यहां समाधि लाभ का अर्थ क्या करेंगे समाधि की प्राप्ति होना अब समाधि की प्राप्ति होगी तो उसका फल क्या होगा यदि हम यहां पर सम्प्रज्ञा समाधि में भी घटाना चाहें घटा सकते हैं इसको कि संप्रज्ञा समाधि प्राप्त हुई ये समाधि लाभ इसको ले सकते हैं और सम्प्रज्ञा समाधि का फल क्या होगा अंत में संप्रज्ञा समाधि का फल होगा फिर awesome. पर वैराग्य उससे और फिर असंप्रज्ञा समाधि वहां उसका यह फल बनेगा और असंप्रज्ञा समाधि यदि लेते हैं समाधि लाभ के अर्थ में तो उसका फल बनेगा ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर का साक्षात्कार तो दोनों प्रकार से अर्थ ले सकते हैं लेकिन ये अधिक संगत है ईश्वर की प्राप्ति वाला क्योंकि यहां पीछे के उपायों से हम असंप्रज्ञा समाधि की ओर ही जा रहे हैं तो यहां पर वही कहना चाहिए इनको कि कौन सी समाधि का लाभ होगा असंप्रज्ञात का और फल बनेगा उसका ईश्वर प्राप्ति तो समाधि लाभ समाधि फलमच ईश्वर प्राप्ति कहलाए या मोक्ष कहला बात एक ही है सब वो उसको प्राप्त हो जाएगा अब इसमें जो तीव्र संवेग शब्द है अर्थात अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग अब इसके भी भेद हैं यानी कि मृदु अधिमात्र उपाय, उपाय में ठीक है उसकी काफी तेजी है और उसमें संवेग भी अधिक है वैराग्य भी पर्याप्त है उसके अंदर संवेद वैराग्य भी होता है तो अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग अब उसके आगे सूत्र आ रहा है इसी का भेद करने के लिए मृदु मध्याधि तथोपि विशेष मृदु मध्य अधिमात्र यही शब्द आए थे उपाय के साथ में यही तो आए थे ना यह शब्द तीनों उपाय के साथ में भी आए थे लेकिन अब हमें उपाय के साथ में नहीं लगाना है अब हमें जो तीव्र संवेग है जो पिछले सूत्र में आया है उस संवेग में अब मृदु मध्य और अधिमात्र जोड़ना है तो सूत्र यह कह रहा है कि मृदु मध्य मध्याधि मृदु मध्य और अधिमात्र इनसे ततः अपी विशेष ततः अपी उससे भी किससे तीव्र संवेग वाला जो है अर्थात अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग वाला जो योगी है उससे भी ये और विशेषता इन शब्दों को प्रयोग करके आएगी तो प्रत्येक के साथ हम जब ये तीनों जोड़ेंगे आपके पास कितने प्रकार के योगी थे पहले नौ, नौ। और नौ में से प्रत्येक के साथ हम ये जब तीन शब्द जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे सत्ताइस बन जाएंगे ये। तो सब मिला के सत्ताइस है ये तो कैसे जोड़ेंगे इनको तो पहले इनकी पंक्ति देखें व्यास जी की मृदु तीव्र अर्थात जो तीव्र संवेग पीछे था वहां उस संवेद के साथ में उस तीव्र शब्द के साथ में ये मृदु मध्य और अधिमात्र को जोड़ रहे हैं तो मृदु तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र अब बताइए पहला भेद कैसे बोलेंगे देखो वो शब्द जो हमने पीछे जोड़े हैं अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग तो संवेग को अंत में बोलना अब कैसे बोलेंगे अब बताइए अधिमात्रोपाय नहीं समझ में आया दिमाग चकरा गया है देखो अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग ये तो बन गया ना शब्द ये तो लिखा हुआ है आपने अब इसमें हमें मृदु मध्य और अधिमात्र ये जोड़ने हैं संवेक से पहले अब क्या बनेगा पहला शब्द अधिमात्रोपाय तीव्र मृदु संवेद समझ आ गया अब दूसरा बोलेंगे अधिमात्रोपाय <oka> अधिमात्रोपाय तीव्र मध्य संवेद और तीसरा अधिमात्रोपाय तीव्र अधिमात्र संवेद अब ऐसे ही अन्य शब्दों के साथ भी जोड़ते जाएंगे लेकिन ये जो है ये सबसे उच्च कोटि वाले पकड़े थे अभी हमने हमने तीव्र संवेग के साथ जोड़ा है नहीं ये अगर पीछे सबके साथ जोड़ेंगे तो ये 27 बन जाते हैं इन्होंने इन्होंने पीछे वालों को तो नहीं बोला है यहां पर केवल यही कह करके अंत वाले के साथ में समझा दिया है उदाहरण देकर के तो मृदु तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र इति तथोपि विशेष अर्थात इस तरह से वो जो तीव्र संवेद वाला जो पूर्व सूत्र में आया था तो यह विशेषण लगा करके वह इनसे भी विशेष हो जाता है और तद अब इसके विशेष होने से भी मृदु तीव्र अब जिसमें जिसके अंदर संवेग मृदु तीव्र है जिसके अंदर संवेग मृदु तीव्र है, है मृदु लगा दिया है तीव्र से पहले तो उसके लिए समाधि कैसी होगी आसन अर्थात केवल आसन है कोई इसके साथ में और प्रत्यय नहीं जोड़ रहे हैं तरप या तमप जो जोड़ते हैं ना वो नहीं जोड़ रहे केवल आसन्न और मृद्यु को हटा दें यहां पर हम मध्य जोड़ते अब तो मध्य तीव्र संवेगस्य आसन अब क्या जोड़ेंगे आसन के आगे तर थोड़ा अधिक करना है ना अब तो आसन तरह पहले था केवल आसन्न और दूसरा आसन तरह और तस्मात अब उससे भी आगे अधिमात्र शब्द जोड़ेंगे जब तीव्र के साथ में तो अधिमात्र तीव्र संवेगस्य अब ये जो बोल रहे हैं ये अंतिम जो योगी है सत्ताईसवा सीधे उसको बोल रहे हैं अभी एक साथ में तो अधिमात्र तीव्र संवेगस्य अधिमात्रोपायस्य अधिमात्रोपाय को इन्होंने बाद में ले लिया लेकिन हम लोगों ने क्रम लिखा है वो अधिमात्रोपाय और तीव्र अधिमात्र संवेग यही शब्द है ना तो इसमें थोड़ा संश ले लिया है इन्होंने है उसी शब्द की ओर संकेत इनका तो उसके लिए समाधि का कैसा होगा ये आसन तमह अब तम के आगे तो कोई प्रत्यय होता नहीं है यानी कि सबसे अधिक निकट उसके लिए ये समाधि है उसके लिए कोई देरी नहीं है फिर समाधि लाभ समाधि फलमच इति उसके लिए समाधि का लाभ और समाधि का फल बिल्कुल समीप में ही है उसके लिए और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है यदि इतना उच्च कोटि का उसने संवेग प्राप्त कर लिया है तो अब कोई देरी नहीं है उसके लिए क्योंकि पूरा तन्मयता से वो लग चुका है अपने अनुष्ठान में दृढ़ विश्वास के कारण से तो यहां तक इन्होंने योगियों के भेद देकर के और संप्रज्ञा समाधि किसको अधिक शीघ्रता से प्राप्त होगी ये बताया अब आगे विषय उठाते हैं आपने जो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि ये सब उपाय बताए और उन उपायों में भी तीव्रता मंदता ये सब भेद दिखा दिए तो क्या इन उपायों को करने से ही समाधि प्राप्त होती है या और भी कुछ है, है? कोई अन्य विधि भी है क्या इसकी तो प्रश्न उठाया पहले व्यास जी ने अगले सूत्र की उत्थान का में किस्माद एक अस्मात का तात्पर्य ये जो पीछे तीव्र संवेगा बताए हैं सारे उपायों के विषय में क्या इनसे ही आसन्नतम होती है समाधि अर्थात अत्यंत शीघ्रता से मिलने वाली होती है इन्हीं से अथ अस्य लाभे भवती अन्य अपि कश्चित उपायो न इति या इस समाधि की प्राप्ति के लिए अन्य भी कोई उपाय है या नहीं प्रश्न आ गया समझ में अब सूत्र आ गया उत्तर में तो सूत्र क्या है ईश्वर प्रणिधानाद वा वा लगा दिया अथवा यह भी एक उपाय है अब यहां इस उपाय को देख करके ईश्वर प्रणिधान को देख करके ये नहीं समझ लेना है कि पिछले श्रद्धा वीर्य आदि उपायों को करने वाला योगी ईश्वर प्रणिधान से रहित है यह अर्थ नहीं लेना है यहां मात्र इतना कहना है कि ये केवल इस विषय पर यदि अधिक जोर दे दिया जाए ईश्वर प्रणिधान वाले पर तो अन्य उपाय तो आपके हो ही जाएंगे स्वयं हो जाएंगे लेकिन ये उपाय ईश्वर की ओर अधिक झुक जाना उसके प्रति अपने को समर्पित कर देना और उसकी लालसा प्राप्त करने की अत्यधिक बढ़ जाना तो उस अवस्था में ईश्वर एक अलग से और कृपा करता है उस साधक की उस योगी की ये ठीक है बहुत से लोग ऐसे भी हैं ईश्वर को नहीं मानते हैं एक बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा जो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन उनके जीवन में भी आपको अच्छे अच्छे कर्म करने को आप देखेंगे बल्कि जो मानते हैं ईश्वर को उनसे भी अच्छे कर्म करते मिल जाएंगे वो परोपकार की भावना दया की भावना करुणा की भावना पर सेवा परोपकार बहुत मिल जाएगा उनके अंदर भी लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं वो तो कहने का तात्पर्य कि मात्र श्रद्धावीरी आदि उपाय करना वो ठीक है वो भी आवश्यक है लेकिन उसमें यह अनिवार्य नहीं है कि व्यक्ति ईश्वर को मान ही रहा है मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है लेकिन इन उपायों को करते हुए भी यदि ईश्वर के प्रति हमारी मान्यता उसके अस्तित्व का निर्धारण उसका निश्चय यदि हमें हो जाता है और ये पता लग जाता है कि ईश्वर का ही सारा कार्य हमारे प्रति हो रहा है उसकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते जब इतना पता योगी को लगता है तो उस अवस्था में वह ईश्वर के प्रति बहुत ही अभिभूत हो जाता है उसके प्रति अपने सारे कार्यों को समर्पित करता है समर्पित करता है है कि अपना पूरा जीवन उसकी आज्ञा के अनुसार ही चलाता है फिर अब जब इतना करेगा तो कुछ तो ईश्वर को पिघलना ही पड़ेगा उसके प्रति अब यहां ये कहें कि तो पक्षपात हो गया फिर कि एक साधक इतना परिश्रम कर रहा है और उसके प्रति ईश्वर कोई कृपा नहीं कर रहा है और एक के प्रति कर रहा है तो पक्षपात नहीं है यहां ऐसा अधिकारी अपने को जो भी कोई बनाएगा सबके साथ ईश्वर ऐसा ही करेगा पक्षपात नहीं कहेंगे इसके लिए लेकिन इतना अधिकारी अपने को बनाना पड़ेगा ईश्वर यह कहता है कि तुम्हें यह अगर तुम यह समझ लेते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं मेरी शक्ति मेरी सामर्थ्य का यदि तुम्हें पता लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी शीघ्रता से ऊंचा उठा सकता हूं तो इतना ये तुम समझ लोगे तो अवश्य मैं तुम्हारे लिए प्रेरणा करूंगा तुम्हारे कार्य को सफल बनाऊंगा इसलिए यह जो उपाय बताया है पतंजलि जी ने ये सबसे अंतम बताया यहां पर कि ये भी एक उपाय है और ये उपाय उन सब से पीछे से सबसे प्रबल है ये सबसे भारी है तो उसी का आगे व्यास जी ने कहा यद्यपि ईश्वर प्रणिधान नियमों के अंतर्गत आया हुआ है या नहीं है कौन कौन से हैं नियम तप स्वाध्याय स्वाध्या पूरे बोलो सारे तीन ही तो है ही ये क्रिया योग में तीन अलग हैं, नियम नियमों के अंतर्गत हाँ यहाँ से प्रारंभ करेंगे शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान और वहाँ ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है ईश्वर हमें देखा है ईश्वर जान रहा नहीं ये नहीं वहां ईश्वर प्रधान का अर्थ है कि अपने कर्मों को ईश्वर की आज्ञा के अनुसार तो वो एक अलग है लेकिन यहां ईश्वर प्रधान से हम एक विशेष अर्थ लेंगे वो स्वयं व्यास जी बता रहे हैं कि प्रणिधाना प्रणिधान से ये प्रणिधान शब्द भी देखें कितना महत्वपूर्ण है इसमें क्या क्या शब्द आ रहे हैं प्र आ गया और नी उपसर्ग है न गुणा हो गया है और धातु वही है धा कितनी बार आ चुकी है अब तक ये समाधि में ही वही धातु है तो प्रकर्ष रूप से और निश्चित रूप से ईश्वर को अपने अंदर धारण कर लेना अर्थात तो उसको जान लेना ठीक प्रकार से कि बिना इसके मेरा कार्य चल ही नहीं सकता इस अवस्था तक पहुंच जाना तो यह है ईश्वर प्रणधान और दृढ़ संकल्प अपने अंदर हो जाना और उसकी भक्ति भक्ति का अर्थ क्या होता है हम भक्ति का अर्थ है सेवा उपासना सेवन नहीं कीर्तन नहीं है भक्ति का अर्थ भज सेवायाम धातु है ये भज सेवायाम मुख्य अर्थ है इसका उपासना अगर आपको याद करना है तो भक्ति का अर्थ है उपासना अब उपासना, अब उपासना का फिर क्या अर्थ है फिर यह प्रश्न उठेगा यानी ईश्वर मेरे अंदर बैठा हुआ है ऐसा अनुभव करना है? मेरे अत्यंत निकट है मेरे अंदर बैठा हुआ है मेरे हर कार्य को देख रहा है मेरे हर विचार को जान रहा है इस प्रकार के हम जब निष्यात्मक भाव अपने अंदर उठाते हैं तो फिर हम कभी भी अधर्म कर ही नहीं सकते अधर्म करने वाला धर्म कब करता है बताइए आप कब करता है वो जब वो इसको पता है कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा तभी तो करेगा अब उसने कोई भी नहीं मैं अन्य लोगों को ले लिया मनुष्यों को लेकिन जो लगातार देख रहा है उसको उसका ध्यान ही नहीं उसको और जिसने उपासना की है जिसने ईश्वर को अपने निकट ही अनुभव कर लिया है तो कोई नहीं देख रहा है ये तो बनेगी नहीं बात चाहे गुफा में क्यों ना घुस जाए वो है <laughs> बंकर खोद करके बना करके उसमें पहुंच जाए वहां भी देख रहा है उसको तो इसलिए भक्ति अर्थात जो ईश्वर का भक्त होता है उसका उपासक जो होता है वो फिर अधर्म नहीं कर सकता कभी पाप कर्म नहीं कर सकता कभी और जब पाप कर्म कभी नहीं करेगा अधर्म कभी नहीं करेगा तो क्या उस पर भी ईश्वर अब कृपा नहीं करेगा उस पर तो करेगा ही तो यही है ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधाना प्रणिधानात भक्ति विशेषात ये भक्ति विशेष है यहां विशेषब्द और लगा दिया है केवल एकमात्र मान लेना नहीं है कि हाँ ईश्वर है बस यहां उसको अनुभव ही करना है और अंदर हृदय में दृढ़ विश्वास से पैदा करना है कि भक्ति विशेषात आवर्तित आवर्तित का अर्थ है बार बार बार बार ईश्वर को अपने निकट अनुभव करना आवृत्ति शब्द सुना होगा पुनः हटा दो आवृत्ति तभी वही अर्थ निकलेगा फिर करो फिर करो फिर करो हैं सूत्रों की आवृत्ति मंत्रों की आवृत्ति अब यहां किसकी आवृत्ति हो रही है ईश्वर की है? ईश्वर की आवृत्ति और जो आवृत्ति से युक्त है अर्थात जिसको बार बार किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे आवर्तित आवृत्ति से युक्त आवर्तित यानी कि ईश्वर को बार बार लाया गया है यहां ईश्वर प्रधान में ईश्वर हमारा मुख्य विषय है अब, ईश्वर को बार बार लाया जा रहा है तो ऐसे विशेष भक्ति से बार बार अभ्यास किया हुआ ईश्वर क्या करता है वो अगले वाक्य में कि ईश्वर तम अनुग्रहणा अब उस साधक को क्या करेगा ईश्वर अनुग्रहणा क्या अर्थ हुआ ग्रिणार। ग्रिणार। वो अनुग्रहणाति सुनते ही कृपा अर्थ ध्यान में आ रहा होगा <coughs> देखो धातु क्या है इसमें ग्रहणाति और ग्रहणाति में धातु क्या है ग्रह और ग्रह ग्रहण सुनाया नहीं किसे कहते हैं ग्रहण कृपा को पकड़ना ये पृथ्वी क्या है ग्रह है ये हमें पकड़े हुए है ये हम चले जाएंगे इससे ऊपर क्यों भाई हम जाते हैं फिर यही लौट के आना पड़ेगा तो ग्रह जो पकड़े हुए है ग्रहण माने पकड़ना और यहां ईश्वर क्या कर रहा है ईश्वर तो पकड़े हुए पहले से ही है लेकिन अब ईश्वर ने कुछ और प्रकार से पकड़ा है अब कैसे पकड़ा है अब वो ऐसे पकड़ रहा है कि अब इस साधक का सारा काम मुझे ही करना है अब अब ये खुद नहीं करेगा अभी है ना जैसे मां बच्चे को पकड़ लेती है गोद उठा लेती है उठा लेती है नहीं अब मां की गोद में बच्चा पहुंच जाता है तो बच्चे को चिंता रहती है कुछ अब क्या करना है मुझे अरे जो कुछ करना है माँ करेगी मुझे क्या करना तो ऐसे ही ईश्वर उस पर उसको पकड़ लेता है अनुगृहणा अनु लगाया है इसका अर्थ है कि बाद में पकड़ेगा पहले नहीं पहले क्या करना पड़ेगा हमें भक्ति विशेष से उसको रिझाना पड़ेगा पहले ने? उसको ने? अपने को उसके अनुकूल बनाना होगा कि जैसे वो हमें पकड़ ले वो ऐसे नहीं पकड़ता नहीं तो अनु हटा देते यहां से अनुग्रहण आती बाद में पकड़ेगा वो तो ईश्वर प्रणधान से वह हमें पकड़ लेता है ग्रहण कर लेता है हमें अपने आंचल में ले लेता है और कैसे लेता है अभिध्यान मात्रा अभिध्यान कहते हैं केवल मात्र बस संकल्प किया सोचा ये संकल्प ईश्वर का है ये ये साधक का नहीं है यानी ईश्वर अभिध्यान मात्र से उसको ग्रहण कर लेता है जहां उसको लगा कि साधक ने अपने को पूरा अधिकारी बना लिया है तो बस इतने संकल्प मात्र से वो उसको ग्रहण कर लेता है और फिर क्या होगा उस साधक का फिर तो जो होगा वो तुरंत हो जाएगा फिर क्या देर लगने वाली है क्योंकि वहां तो पीछे हमने 27 भेद गिनाए और सत्ताईस ले लो अंत वाला सत्ताईस ये। ये से भी आगे है देखो क्या शब्द आ रहे हैं अब कित अभिध्यान मात्रादपि केवल उस अभिध्यान मात्र से ही जो ईश्वर ने अभिध्यान किया है संकल्प किया है इतने मात्र से ही योगिना आसन्न तम समाधि लाभ समाधि फलम चवती बहुत ही निकट आसन्नतम यह और कोई विशेषण लगाना ही नहीं है क्योंकि ईश्वर के द्वारा है अब ये कार्य और ईश्वर के द्वारा जब कोई कार्य होता है तो देरी किस बात की फिर देरी नहीं होती है तो उसके लिए समाधि का लाभ अत्यंत और उसका फल अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार ये अत्यंत निकट उसके लिए तैयार है तो यहां तक ये हमने समाधि के विषय में थोड़ा देखा यही समाप्त करते हैं प्रणव ध्वनि